11 ऋचा वाले 129वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में विद्वान जन क्या करें उस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो विद्वान जन सब मनुष्यों को विद्या और विनय आदि गुणों में प्रवृत्त कराते हैं वे सब ओर से चाहे हुए पदार्थों की सिद्धि कर सकते हैं फिर विद्वान कैसे होते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो विद्वान और न्यायधीशों के साथ राज धर्म को प्राप्त करते वे प्रजाजनों में आनंद को अच्छे प्रकार देने वाले होते हैं फिर कौन संसार का उपकार करने वाले होते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो मनुष्य सब मनुष्यों के लिए मित्र भाव से सत्य का उपदेश करते वा धर्म का सेवन करते वे परम सुख के देने वाले होते हैं मनुष्यों को किनके साथ क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि जितना सामर्थ्य हो सके उतने से बहुत मित्र करने को उत्तम यत्न करें परंतु अधर्मी दुष्ट जन मित्र न करने चाहिए और न दोस्तों में मित्रपन का आचरण करना चाहिए ऐसा होने पर शत्रुओं का बल नहीं बढ़ता है इस संसार में कौन सुख का देने वाला होता है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मनुष्यों की बुद्धि को उत्तम रक्षा से बढ़ाकर पाप कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न करता वही सबों को सुख को पहुंचा सकता है किनके लिए विद्या देनी चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है अध्यापक विद्वान जो शुभ गुण कर्म स्वभाव वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए प्रीति से विद्याओं को दें निंदा करने वाले चोरों को निकाल दें और आप भी सदैव धर्मात्मा हो फिर माता आदि को संतान कैसे उपदेशों से समझाने चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है माता और पिता आदि को वह विद्वानों को चाहिए कि अपने संतानों को इस प्रकार उपदेश करें कि जो हमारे धर्म के अनुकूल काम है वे आचरण करने योग्य किंतु और काम आचरण करने योग्य नहीं ऐसे सत्याचरणों और परोपकार से निरंतर ऐश्वर्य की उन्नति करनी चाहिए फिर मनुष्य क्या करके कैसे हो इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो दुष्टों के संग को छोड़ सत्संग से कीर्तिमान होकर अतिव प्रशंसित सेना से प्रजा की रक्षा करते हैं वे उत्तम ऐश्वर्य वाले होते हैं फिर उपदेश करने वालों को कैसे व्यवहार रखना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ उपदेशकों को चाहिए कि धर्म के अनुकूल मार्ग से आप प्रवृत्त हों और सबको प्रवृत्त कराकर अपने उपदेश के द्वारा समीपस्थ और दूरस्थ पदार्थों का संग कर भ्रम मिटाने और सत्य विज्ञान की प्राप्ति कराने से सबकी निरंतर अच्छी रक्षा करें फिर मनुष्य कैसे हों इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावर्थ मनुष्यों को यही महिमा है की सरेष्ठों को पालना और दुष्टों की हिंसा करना फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भवर्थ इस मंत्र में वाचक लोतोपमा लंकार है यही विद्वानों का पशंसा करने योग काम है जो पाप का खंडन और धर्म का मंडन करना और दुष्टों का संग और श्रेष्ठ जनों का त्याग न करना चाहिए इस सुक्त में विद्वानों और राजजनों के धर्म का वर्णन होने से इस सुक्त में कहे हुए अर्थ की पिछले सुक्त के साथ संगति जाननी चाहिए यह 129वां सुक्त और 17वां वर्ग समाप्त हुआ अब दश ऋचा वाले 130वें सुक्त का आरंभ है उस के प्रथम दो मंत्र में राजा और प्रजा जन आपस में प्रीति के साथ वर्ते इस विषय को कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है समस्त राज प्रजा जन पिता और पुत्र के समान इस संसार में वर्तकर पुरुषार्थी हो भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो बड़े साधन और छोटे साधनों और आयुर्वेद अर्थात वैद्यक विद्या की रीति से बड़ी-बड़ी औषधियों के रसों को बनाकर उनका सेवन करते वे आरोग्यवान होकर प्रयत्न कर सकते हैं फिर कौन परमात्मा को जान सकते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक रूपक उपमा अलंकार है जो योग के अंग धर्म विद्या और सत्संग के अनुष्ठान से अपनी आत्मा में स्थित परमात्मा को जाने वे सूर्य जैसे अंधकार को वैसे अपने संगियों की अविद्या छुड़ा विद्या के प्रकाश को उत्पन्न कर सबको मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त कराके उन्हें आनंदित कर सकते हैं इस संसार में कौन अच्छी शोभा को प्राप्त होते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मनुष्य प्रमाद और आलस्य आदि दोषों को अलग कर संसार में गुणों को निरंतर धारण करते हैं वे सूर्य की किरणों के समान यहां अच्छी शोभा को प्राप्त होते हैं फिर इस संसार में कौन प्रकाशित होते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो पुरुष गौवों के समान सुख रथ के समान धर्म के अनुकूल मार्ग का अवलंबन कर धार्मिक न्यायाधीश के समान होकर सबको अपने समान करते हैं वे इस संसार में प्रशंसित होते हैं फिर मनुष्य किससे क्या पाकर कैसे होते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो उपदेश करने वाले धर्मात्मा विद्वान जन से समस्त विद्याओं को पाकर विस्तार युक्त बुद्धि अर्थात सब विषयों में बुद्धि फैलाने वाले होते हैं वे समग्र ऐश्वर्य को पाकर रथ घोड़ा और धीर पुरुष के समान धर्म के अनुकूल मार्ग प्राप्त होकर कृतकृत्य होते हैं इस संसार में कौन ऐश्वर्य की उन्नति करते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है इस मंत्र में नवतिम यह पद बहुतों का बोध कराने के लिए है जो शत्रुओं को जीतते अतिथियों का सत्कार करते और धर्मिकों को विद्या आदि गुण देते हुए वर्तमान हैं वे सूर्य जैसे मेघ को वैसे समस्त ऐश्वर्यों को धारण करते हैं फिर मनुष्यों को कैसा होना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक रूपक उपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि श्रेष्ठों के गुणों कर्म स्वभावों को स्वीकार और दुष्टों के गुण कर्म स्वभावों का त्याग कर श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों को ताड़ना देकर धर्म में राज्य की शासन ना करें फिर संसार में विद्वानों को कैसा होना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक उत्पोमा अलंकार है जो सूर्य के तुल्य विद्या विनय और धर्म का प्रकाश करने वाले सबकी उन्नति के लिए अच्छा यत्न करते हैं वे आप भी उन्नति युक्त होते हैं फिर प्रजा और प्रजाजनों को परस्पर कैसे वर्तवाना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है राजपुरुषों को सूर्य के समान विद्या उत्तम शिक्षा और धर्म के उपदेश से प्रजाजनों को उत्साह देना और उनकी प्रशंसा करनी चाहिए और वैसी ही प्रजाजनों को राजजन की करनी चाहिए इस सुक्त में राजा और प्रजाजन के काम का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ एकता है यह जानना चाहिए यह 130वां सूक्त और 19वां वर्ग पूरा हुआ अब सात ऋचा वाले 131वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में यह किसका राज्य है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को जानना चाहिए कि जितना कुछ कार्य कारणात्मक जगत और जितने जीव हैं यह सब परमेश्वर का राज्य है फिर मनुष्यों को परमात्मा की ही उपासना करनी चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि विद्वान जन जिस सच्चिदानंद स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वभाव सर्वत्र एकरस व्यापी सबका आधार सब ऐश्वर्य देने वाले एक अद्वैत की जिसकी तुल्यता का दूसरा नहीं उस परमात्मा की उपासना करते वही निरंतर सबको उपासना करने योग्य है फिर सबको किसकी उपासना करनी चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो पुरुष और स्त्री सब जगत को प्रकाशित करने उत्पन्न करने धारण करने और देने वाले सर्व अंतर यामी जगदीश्वर ही का सेवन करते हैं वे निरंतर सुखी होते हैं।